मैं निरंतर दो के बीच में अपने को न बांटूं तीसरे पहुंचक के खड़ा हो जाऊं तीसरे पे छलांग लेता रहूं घर में आग लग जाए तो मैं ऐसा न जानूं कि मेरा घर जल रहा है ऐसा जानूं कि इसका घर जल रहा है और मैं देख रहा हूं जिंदगी को तीन हिस्सों में तोड़ना साक्षी की साधना का उपक्रम है हम जिंदगी को दो हिस्सों में तोड़ते हैं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 अतीत में कर्ता के साथ एक तीसरा कौन भी था साक्षी का जिसकी हम निरंतर कोशिश करते थे कि वो विकसित हो और जिस दिन साक्षी थोड़ा भी विकसित हो जाता था आदमी चिंता के बाहर हो जाता वो देखता था चीजें हो रही मैं नहीं कर रहा हूं वो इसको कई ढंग से कहता था कभी कहता था ईश्वर कर रहा है ये उसका एक ढंग था कहने का कि मैं करने वाला नहीं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 मैं फिर भी चुप रहा और उनकी आंखों की तरफ देखता रहा तब उनकी घबराहट और बढ़ गई उन्होंने कहा क्या मतलब है दो में से एक ही तो बात हो सकती है आपको पसंद ना पड़ी हो हो सकता है लेकिन आप चुप क्यों मैंने कहा मैं, मैं इसलिए चुप नहीं मैं इसलिए चुप हूं कि शायद आपको अभी भी याद आ जाए <laughs> उन्होंने कहा क्या मतलब नहीं मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है लेकिन अब उन्हें याद आ गया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 एक शब्द भी बोला हूं तो वो मैं होशपूर्वक बोला हूं मैंने हां कही है तो मेरा मतलब हां है मैंने होशपूर्वक कही है और मैंने नहीं कही है तो मेरा मतलब नहीं है और मैंने होशपूर्वक कही है एक एक कृत्य होश से भर जाए तो जीवन में जो व्यर्थ है वो तत्काल बंद हो जाता है क्योंकि होशपूर्वक कोई भी व्यर्थ नहीं कर सकता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 ऐसे रास्तों पे चले जाते हैं जिन पर हम जाना ना चाहते थे ऐसे संबंध बना लेते हैं जो हम बनाना ना चाहते थे ऐसे काम कर ले कर लेते हैं जिनके लिए हमने कभी कामना ना की थी और तब सारी जिंदगी एक विक्षिप्तता बन जाती सजगता का अर्थ है जो भी मैं कर रहा हूं करते समय पूरा होश पूरी अवेयरनेस इसका भी थोड़ा प्रयोग करें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 पास की दुकान पर जाकर उस भिक्षु ने कहा यह लकड़ी रख लेना शायद वो बेचारा वापिस लौटकर लकड़ी खोजने आए उस दुकान के मालिक ने कहा आप आदमी कैसे उसने लकड़ी मारी है उस भिक्षु का एक बार में एक वृक्ष के नीचे से और गुजरता था तब वृक्ष से एक शाखा मेरे ऊपर गिर पड़ी जब मैंने वृक्ष को स्वीकार कर लिया तो ये आदमी वृक्ष से तो कम से कम अच्छा ही होगा ऐसा समझें नदी में आप एक नाव चला रहे हैं एक खाली नाव दूसरी तरफ से आके आपकी नाव से टकरा जाए आप कुछ भी ना कहेंगे कुछ भी ना कहेंगे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 वृक्षों पर फूल लग रहे हैं आकाश में तारे चल रहे हैं कोई आदमी गालियां दे रहा है कोई आदमी गीत गा रहा है ये जो सारा का सारा विराट है अंतिन ये सारा अंतिन विराट जैसा है ऐसा का ऐसा मैराजी तो तथाता है तथाता साधक की तीसरी बात है अप्रमाद की साधना में साक्षी से शुरू करें और तथाता पर करें शुरू करें तीसरे कोण पर खड़े होने से फिर जागे सजग हों और फिर स्वीकार को उपलब्ध हो जाएं पहले कर्ता से तोड़ें अपने दृष्टा को फिर अपने कर्म से जोड़ें अपने ज्ञान को और फिर समस्त से जोड़ें अपनी स्वीकृति को इन तीन चरणों में अप्रमाद धीरे धीरे गहरा होता चला जाता और जिस दिन पूर्ण अप्रमाद पूरा जागा हुआ मन होता है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 तथागत का मतलब है तथाता को उपलब्ध तथागत का मतलब है दस केम दस गान जैसे हंस आए झील पर और गए ऐसा ही जो आया और गया न कोई चाहे थी कि यहाँ कुछ कर जाए न कोई चाहे थी कि यहाँ जो हो रहा है उससे अन्यथा हो जाए जो हुआ हुआ जो नहीं हुआ नहीं हुआ कोई हिसाब न रखा कोई किताब न रखी कोई आशा न रखी कोई निराशा ना बनाई कोई सफलता ना चाहिए किसी असफलता को ग्रहण ना किया कोई जीत ना मांगी किसी हार का कारण ना बनाया ऐसा जो आया हंस की तरह पानी पर बने बिंब और मिट गए तो जापान में तो जेन फकीर कहते हैं कि बुद्ध कभी हुए ही नहीं मजाक करते हैं गहरी और सिर्फ गहरे फकीरी गहरी मजाक कर सकते हैं रिंझाई कहा करता था जापान कहा कि बुद्ध कभी हुए नहीं कहा की कहानियां कहते हो और रोज बुद्ध की प्रार्थना करता सुबह तो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता और कहता बुद्धम शरणम गच्छामि तो उसके शिष्यों ने उसे पकड़ा और कहा कि खूब धोखा दे रहे हैं हमसे कहते हैं बुद्ध कभी हुए नहीं और खुद मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं बुद्धम शरण गच्छा तो उस रिंझाई ने कहा इसीलिए तो अगर जरा भी हुए होते तो कभी इनके चरणों में जाने की बात ना करता हुए ही नहीं थे ही नहीं पानी पे खिंची लकीर जैसे थे खिंच भी नहीं पाई और खो गई कहना चाहिए पानी पे खिंची लकीर भी जरा ज्यादा बात हो गई वो हंस वाली बात ठीक है प्रतिबिंब बना और खो गया तो वो कहता कि हुए नहीं इसलिए तो इनकी मूर्ति बना के बैठा हु इसी आशा में कि किसी दिन मैं भी उस जगह पहुंच जाऊं जहां होना और ना होना बराबर हो जाता है जहां हूं या नहीं सब बराबर है जहां जीवन और मृत्यु एक ही अर्थ ले ले जहां अस्तित्व और अनस्तित्व समान पर्यायवाची हो जाता है वही इसलिए तो कहता हूं कि बुद्धम शरणम गी उसका मतलब केवल इतना ही वो कहने लगा रिंझाई कि मैं भी तुम्हारे चरणों में आता हूं जिनके कोई चरण नहीं मैं भी तुम्हारी शरण में आता हूं तुम जो हो ही नहीं मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाना चाहता हूं जो कि तुम कभी हुए ही नहीं हो तुम हो ही नहीं एक शून्य एक शून्य व्यक्तित्व है तथाता भीतर एक जीता जागता शून्य वायड कहना चाहिए एक शून्य जिसके चारों तरफ हड्डी मांस मज्जा है भीतर सब शून्य है इस शून्य की तरह जो हो जाता है वही मैंने जो पहले उत्तर में आपको कहा चौथी स्थिति में भी पहुंच जाता है तथाता कॉस्मिक अनकॉन्शियस से वो जो ब्रह्म अचेतन है उससे छलांगे साक्षी में हम बाहर के जगत से भीतर आते व्यक्ति अचेतन में प्रवेश हो जाता सजगता से व्यक्ति अचेतन से पार होते समि अचेतन में प्रवेश हो जाता समष्टि अचेतन में तथाता की साधना शुरू करनी पड़ती है तो ब्रह्म अचेतन में प्रवेश हो जाता और ब्रह्म अचेतन के बाद तो कोई साधना नहीं बचती तथाता फिर साधना नहीं होती तथाता फिर स्वरूप हो जाता फिर कुछ साधना नहीं पड़ता फिर वो इफर्टलेस फिर तीर चलाने नहीं पड़ते चलते हैं जैसे श्वास लेनी नहीं पड़ती और ली जाती है फिर हृदय की धड़कन जैसे चलती है चलानी नहीं पड़ती ऐसा ही जीवन का सब चलता है चलाना नहीं पड़ता फिर भीतर चलाने वाला खो गया मैं खो गया फिर भीतर वो जो व्यक्ति था वो खो गया है तथाता परम उपलब्ध थी है। वो जीवन की अनंतम गहराई में एब में अनंत गहराई में उतर जाना है धर्म द्वार है योग उस द्वार पर चढ़ने वाली सीढ़ियों की विधि तथाता उस मंदिर में विराजमान देवता है एक आखिरी सवाल और एक जिज्ञासा उठ खड़ी हुई आपने कहा है अप्रमाद के प्रसंग में कि प्रमादी आदमी कुछ करता नहीं है चीजें घटित होती हैं बिना उसकी इच्छा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 होता है जागा हुआ आदमी भी कुछ नहीं करता है सब होता है लेकिन जागा हुआ आदमी यह जानता है कि सब होता है मैं करता नहीं हूं सोए हुए और जागे हुए आदमी में करने में फर्क नहीं है जानने में फर्क है उनके कृत्य में फर्क नहीं है उनके कर्तृत्व के बोध में फर्क है बुद्ध भी चलते हैं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 इंडिविजुएशन व्यक्ति पैदा हो जाता है इंडिविजुएशन की यही बात कहता है जो गुरुजी कहते हैं कि जितना आदमी जागता है भीतर उसका व्यक्ति उतना मजबूत हो जाता इससे यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जागे आदमी का व्यक्ति मजबूत होता है या समाप्त होता है अहंकार बनता है कि विसर्जित होता है भाषा के भेद हैं और कुछ भेद नहीं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 शून्य होकर ही मिटकर ही पहले दफे व्यक्ति व्यक्ति होता है लेकिन ये कठिन होगा ये उन में से एक है उन विरोधों में से एक है जो कि धर्म रोज बोलते हैं और हम समझ नहीं पाते जैसे कि बूंद सागर में गिर जाती है तो कोई कह सकता है कि बूंद खो गई अब कहां है बूंद मिट गई और कोई ये भी कह सकता है कि बूंद सागर हो गई अभी तक कहां थी अब पहली दफे हुई है अभी तक बूंद थी, थी क्या था कुछ भी तो ना था अब सागर हो गई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 महावीर भी कहते हैं आत्मा वो गुरुजेब के साथ उनकी भाषा का मेल है शंकर कहते हैं ब्रह्म उनकी भी गुरुजेव की भाषा से मेल है वो सब पॉजिटिव टर्म्स का विधायक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं सिर्फ एक आदमी हुआ बुद्ध जिसने निषेधात्मक शब्द का प्रयोग किया उसने कहा अनात्मा आत्मा हुई नहीं समाप्त हो गई अब कोई आत्मा वगैरह नहीं है अब कोई ब्रह्म वगैरह नहीं है अब तो वही रह गया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 हालांकि आम आदमी के मन में विधायक शब्द जल्दी पकड़ में आता है अगर उससे कहा जाए कि तुम मिट जाओ बस फिर पूछो मत तो वो कहेगा किस लिए मिट जाएं? बनेगा क्या सको ईश्वर बन जाओगे तब बात समझ में आती है सको ब्रह्म बन जाओगे तब बात समझ में आती है इसलिए बुद्ध के पैर इस देश में न जम सके न जमने का कारण था विधायक भाषा के हम आदि बुद्ध ने पहली दफे मनुष्य जाति के इतिहास में निषेधात्मक भाषा का ठीक ठीक प्रयोग किया और सच ये है कि परम सत्य के संबंध में सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही हो सकते हैं क्योंकि सब विधायक वक्तव्य सीमा बनाएंगे इसलिए उपनिषित कहते हैं नीति नेती, नेती वो नकारात्मक वक्तव्य है वो कहते नॉट दिस नॉट दैट न वो अगर तुम कहो ब्रह्म ऐसा है तो यह भी नहीं और तुम कहो ब्रह्म वैसा है तो वो भी नहीं और के दृश्य से पूछो कि तुम क्या कहते हो वो कहता है नेति नेति यह भी नहीं वह भी नहीं और आगे मत पूछो आगे जो बच जाए वही बुद्ध भी नकारात्मक उपयोग करते हैं बुद्ध कहते हैं कुछ भी नहीं शून्य इसलिए जो शब्द उन्होंने उपयोग किया है निर्वाण वो बड़ा अर्थपूर्ण है निर्वाण कहते हैं दिए के बुझ जाने को एक दिया है फूक मार दी बुझ गया अब हम पूछेंगे कि कहा गई ज्योति कहेंगे खो गई बूंद तो सागर हो जाती ज्योति क्या हो गई तो कहेंगे ज्योति खो गई या अगर कहना ही हो तो यह कह सकते हैं कि ज्योति अब सब हो गई सब के साथ एक हो गई अब कोई सीमा ना रही उसके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 टोटल डीक्रिस्टलाइजेशन मैं तो कहूंगा पूर्ण विसर्जन पूर्ण समर्पण टोटल सरेंडर कुछ बचता ही नहीं रेखा भी नहीं बचती हंस उड़ गए और झील पर अब प्रतिबिंब भी नहीं बनता है बूंद नहीं खो गई दिए की ज्योति बुझ गई और अब अनंत में भी खोजने पर कहीं उसका आकार नहीं मिलता है पर फिर भी आपकी पसंद की बात है अगर मन डरता हो निषेध से तो विधायक शब्दों का प्रयोग करें हिम्मत जैसे जैसे बढ़ जाए वैसे वैसे विधायक शब्द को छोड़ते जाएं। और एक दिन तो हिम्मत जुटानी चाहिए नहीं में कूदने की क्योंकि जो नहीं में कूदने को राजी है वही पूर्ण को उपलब्ध होता है जो शून्य होने को राजी है वो पूर्ण का अधिकारी हो जाता है ये बातें इतनी प्रेम और शांति से इन दिनों में सुनी